रहो, रहो, सुनते रहो, रहो। आप रेडियो मधुबन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे पास रेडियो मधुबन के स्टूडियो में मौजूद है विशेष कलाकार सेतु जी हमारे साथ उपस्थित हैं आप प्रोफेशनल सिंगर हैं और कई अलग अलग जो है भक्ति संगीत अलग अलग चैनलों पर आपने गाया है और बहुत सारे स्टेज शोज आपने किए हैं तो आज आप हमारे स्टूडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं से आप रूबरू होने वाले हैं तो सेतु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में थैंक यू सो मच सर कैसे हैं आप मैं प्रभु की कृपा से बहुत अच्छी बहुत अच्छी हूँ मैं जी जी जी और मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आपका प्रोफेशन और फिर आप किस तरह से इस प्रोफेशन में आपका आना हुआ जी जी बिल्कुल बताना चाहूँगी मैं पहले तो मैं जहाँ पर हूँ और जिनके माध्यम से मुझे यहाँ पर बुलाया गया उन सभी को मेरा तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया परमात्मा को सबसे पहले जी जिनके माध्यम से आप सभी तक मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है और रेडियो मधुबन स्टूडियो का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ और आप सभी का पूरे टीम का कि यहाँ पर मुझे आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और जहाँ तक गाने की बात है तो मैं बचपन से ही मैंने संगीत सीखा है अपने माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से मैं संगीत में एमए ए हूँ बहुत बढ़िया जी और बच्चों को घर पर ट्यूशन्स वगैरह पहले जहाँ मेरा घर है जहाँ से मैं हूँ बिहार की हूँ मैं पटना वहाँ पे मेरे बच्चों का क्लासेस वगैरह घर पे मैं लेती थी और काफ़ी स्कूल्स वग़ैरह में भी मैंने म्यूज़िक टीचर एज अ म्यूजिक टीचर वर्क किया है बहुत बढ़िया जी और हमेशा से फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, और अभी मेरी शादी हो गई है मैं शादी करके मुंबई आई हूँ तो मेरे हस्बैंड का भी और ससुराल वालों का भी पूरा पूरा सपोर्ट है जी इसी वजह से मैं प्रभु की कृपा से थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ जी जी। जी और सेतु बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए अच्छा जो आपने बचपन से ही गाने का जो है घर से ही आपको सहयोग मिला आपने शुरू किया तो शुरू शुरू में आपको क्या किन से ज्यादा आप प्रभावित रहें संगीत में जी जी शुरू से जैसे कभी भी मैंने गुरुजनों को सुना है नहीं, नहीं, बड़े बड़े लोगों को जैसे लता माँ लता मंगेशकर जी और कई बड़े बड़े महारथियों का जब इंटरव्यू मैंने सुना बचपन में नहीं, नहीं, तो उन लोगों का हमेशा ये कहना था कि क्लासिकल म्यूजिक इज़ अ बेस्ट अगर आपका क्लासिकल बेस है तभी आप म्यूजिक कर सकते हो गा सकते हो अच्छे से अगर आपको म्यूजिक में उतरना है तो आप क्लासिकल आपका सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है जी। और तो उन सभी का उन सभी बातों को मैंने ऑब्जॉर्व किया अपने अंदर और मैंने संगीत सीखना शुरू किया जी सेधु सिंह जी शुरुआत में जैसे कि हम लोग क्लासिकल या शास्त्रीय संगीत सीखते हैं तो उसमें सुर पकड़ने का और राग वगैरह और फिर राग रिलेटेड जो भजन होते हैं अभ्यास गीत जिसको कहते हैं तो आपने कैसे उसको मना वो वो समय का कुछ चीजें बताइए ना उस समय कैसे आप करते थे सीखने का, सीखने का का या टीचर या गुरुजी के साथ आपको कैसे तो, चीजें तो आपने सीखा बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने <laughs> क्वेश्चन पूछा <laughs> और मैं बहुत जब म्यूजिक की बात आती है तो मतलब मैं बहुत ही आ, मेरा मन बहुत गदगद हो जाता है मैं बहुत खुश हो जाती हूँ इसके हर आंसर देने में म्यूज़िक से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन जब पूछता है कोई कोई भी पूछते हैं मुझसे तो मैं बहुत खुशी से उसका आंसर देना ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि मैं एक गायिका हूँ और मैंने सीखा भी है तो इसी नाते मैं मेरा आंसर देना उत्तर देना वाजिब भी है <laughs> देना भी चाहिए अच्छे से मुझे ताकि आगे के जो जनरेशन है उनको ये समझ में आए और पता चले कि हाँ क्लासिकल म्यूज़िक इज़ बेस्ट और आपको आगे संगीत में नाम करना है कुछ करना है अच्छे आ, तरीके आ, से तो क्लासिकल आपका सीखना बहुत ज़रूरी है और मैं आती हूँ आपके प्रश्नों के तरफ जी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि शुरू में जब मेरे फादर जो अभी दो साल उनका हो जाएगा अभी वो नहीं है नहीं। बस नहीं कहने के लिए हमारे अंदर हमारे बीच हैं वो उनका आशीर्वाद है हमारे साथ और उनकी कृपा से मैं गुरुजन के पास गई उनकी ही चॉइस थी चॉइस के गुरु थे तो उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा कि तुम यहाँ पर सीखो क्योंकि उनका बहुत नाम था तो मेरे को जब ले गए वहाँ पर पापा तो वो मुझसे पहला इंट्रोडक्शन मुझसे कुछ गाने वाने गवाए कि गले में बहुत ऐसे आते हैं कि कुछ भी सुर वग़ैरह नहीं है गले में नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। तो इनको सिखाने में उतनी मतलब हेल्प नहीं मिलती है ऐसा मुझे फर्स्ट क्लास में महसूस हुआ hmm. तो जब मैं गई तो उन्होंने कहा मेरे गुरुजी ने कहा कि नहीं आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी सीख जाओगे क्योंकि माता सरस्वती की कृपा है आपके ऊपर और आपके गले में ऑटोमेटिक अभी ऑलरेडी सुर है मेरे गुरुजन ने कहा मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ hmm. <laughs> तो मेरा इससे कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया और शुरुआत वो अलंकारों से और सांस की जो आ, हमारे सांस की जो पकड़ होती है वो लंबी कैसे करनी होती है बिल्कुल बिल्कुल और स्वर पे कितना ठहराव होना ज़रूरी है हुँ, हुँ। सा में हम माउथ को कितना ओपन करें उसके बाद रे आता है तो उसको कितना ओपन करें ये सब सारी चीज़ें स्टार्टिंग में सिखाई जाती थी तो एज भी कम था तो थोड़ी सी बोरिंग तो होती थी <laughs> <laughs> जो फ्रेंकली स्पीकिंग तो बाद में सब सर ने कहा कि 45 फाइव मिनट्स का क्लास होगा आपका तो मैंने बोला बस मैंने मन में सोचा हिम्मत तो नहीं थी बोलने की गुरुजी से <laughs> मैंने सोचा बस 45 मिनट्स मन में सोचा फिर बोला चलो देखते हैं जब गुरुजन देखें कि नहीं ये अच्छे से सीख रही है तब वो डेढ़ घंटे का क्लास कर दिए मेरा क्या बात तो जब मैं एकदम से ये हो जाती थी गुरु मैं थोड़ा पानी पी के आऊँ मैं थोड़ा वॉशरूम से आऊँ ऐसा करती थी <laughs> लेकिन जो उन्होंने सिखाया वो कमाल सिखाया और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मैंने और भी गुरु के सानिध्य में मैं आती गई और मैंने सभी के सहयोग से मैंने मैं किया म्यूज़िक में जी एक वो बोरियत से फिर जो हमारे पास जब ये कलाम हम समझ लेते तो हमें खुशी होती है जी तो माना पर आपको लग रहा है था कि आ, यही चीजें सीखनी है जी ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है <laughs> ये खुशी देखिए कभी भी हम किसी भी प्रोफेशन में हो सर जी, जी, जी। सिर्फ संगीत की बात ना करें ऐसा तो संगीत की ही चर्चा हो रही है तो मैं ये कहना चाहूंगी जब हमारा स्ट्रगल पीरियड होता है जब हम किसी चीज को किसी भी प्रोफेशन में जब हो कोई भी हो उसको सीखता है तो वो उसका स्ट्रगल पीरियड होता है और स्ट्रगल पीरियड को समझने के लिए बड़ी समझदारी की ज़रूरत होती है तभी इंसान बोर नहीं होता है जब वो नैया को पार करके पहुंच जाता है मंजिल तक उस समय स्ट्रगल पीरियड को याद करके उसको लगता है वो कितना इंटरेस्टिंग पीरियड था लेकिन दैट टाइम उस टाइम वो उसको वो समझ नहीं पाता है कि स्ट्रगल पीरियड कितना इंटरेस्टिंग होता, होता है और जब वो स्ट्रगल करके जब मैं अब मेरी बात करें तो मैं उस उस पर आती हूँ <laughs> काफ़ी लंबा हो जाएगा मैं थोड़ी सी इसमें डूब गई थी तो जब आपने पूछा ना कि कब लगता है कि हाँ हैप्पीनेस का टाइम आ गया हैप्पीनेस का, तो का। जब जब मैं सीख रही थी उस समय रियाज़ वगैरह करना पड़ता था सुबह उठ के अभी भी करती हूँ और आजीवन करना ही है हम लोग को बिल्कुल तो उसके बाद लगता था कि ये करना है वो करना अभी गुरु ने ये ये भी बोला वो भी करना है थोड़ा रिलैक्स होती थी फिर बैठ जाती थी उसके बाद जब गाने का कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह आते थे तो मेरे फादर को बहुत खुशी होती थी कि तुम पार्टिसिपेट करो ताकि उनको देखना होता था। मुझे तो उतनी नॉलेज नहीं थी कि क्यों बोलते हैं पार्टिसिपेट हाँ। करने को बट वो ये देखना चाहते थे कि इसका ग्रो कितना, कितना ये इसने किया है जब मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने कॉम्पिटिशन दिया था भारतीय नृत्यकला मंदिर में पटना का बहुत फेमस है वो जी जी। तो वहाँ पर मुझे सेकंड प्राइज़ मिला था फर्स्ट तो मैं मेरे पापा इतने खुश हुए और खूब मिठाई लाए हम लोग को <laughs> मिठाई भी खिलाएं मुझे भी खिलाएं <laughs> मैं सोची सेकेंड प्राइज इतना खुश क्यों हो रहे हैं फर्स्ट में क्या होगा फिर जब पेरेंट्स का इतना सपोर्ट मिलता है ना किसी भी बच्चों को किसी भी चीज़ में आप कोई भी रैंक लाओ और अगर वो खुशी से कहते हैं कि बेटा बहुत अच्छा अब तुम अभी इतना कम सीखने के बाद तुमने जब सेकंड पोजीशन तो तुम्हारा फर्स्ट भी आ और रियली सबके आशीर्वाद से आपनेताया कैसे हम लोग जो है जो सब्जेक्ट हमें बोर लगता है धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करते जाते हैं उसमें अचीवमेंट हमारी होती जाती है तो हमें अच्छा भी लगता है अच्छा को। और वो तो मैं चाहूंगा की अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और मैं चाहूंगा की ब्रेक में हम सेतु जी को ही कहेंगे की आपका पसंदीदा कोई भक्ति गीत सुनाइए हमें जरूर मैं तो परमात्मा के शरण में हूँ और यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी खुशी को बयाँ नहीं कर सकती ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ <laughs> <laughs> कि मैं मधुबन के स्टूडियो में बैठी हुई हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जी, बहुत जी। खुशी की बात है ये तो मैं ऐसे तो पसंद के गीत बहुत सारे हैं मेरे बिल्कुल। लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं ऐसे स्टूडियो में आई हूँ तो एक भक्ति गीत बिल्कुल, बिल्कुल। होना बहुत ज़रूरी है तुम तो यहीं कहीं बाबा तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो आते नज़र नहीं पर मेरे साथ, साथ हो मेरे चलिए बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया और ये हमें कहीं ना कहीं अध्यात्म से जोड़ने वाला गीत है और बाबा अथार्थ उस निराकार निरंजन के लिए संबोधन था बादा, बाबा अथार्थ एक परमात्मा के लिए संबोधन था और जब हमारी अंतर आत्मा परमात्मा से या ईश्वर से जुड़ जाती हैं तो हम हर जगह हर समय उन्हें याद करते हैं और इसीलिए ये भाव सामने आ जाते हैं कि कहीं भी मन की आँखों से हम उस परमात्मा को फील कर सकते हैं लेकिन परमात्मा रहते हैं ऊपर में परमधाम में लेकिन आप अपनी भावनाओं से अपने प्रेम से अपने मन की आंखों से उन्हें जब चाहे जहाँ भी याद कर सकते हैं और हर जगह उनका दीदार आप करते रहते हैं क्योंकि आपका उनके साथ कनेक्शन हो जाता है आपको परिचय मिल जाता है तो निश्चित तौर पे जब हम परमात्मा को समझ लेते हैं तो उन्हें याद करना इतना आसान हो जाता है कि हमारा मन और दिल कहते तुम तो मेरे पास ही हो मेरे आस हो तो आपके आसपास का ओरन इतना पॉजिटिव हो जाता है आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है खुशी से भर जाता है तो इस तरह के भावनाएं उठना स्वाभाविक है और ऐसे में कहा जाता है कि भाई हम लोग अगर पूर्व में थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो भक्ति माना को अगर उठा के देखते हैं तो मीरा जी को भी कहते हैं कि जहाँ देखे उधर दू हीत हूँ है ना तो ये भाव क्यों उठते हैं जब आपका कनेक्शन हो जाता है तब आपके अंदर से ये भाव उठते हैं तो निश्चित तौर पे सेतु जी को भी आज यहाँ आकर इसी भाव में वो भाव विभोर हो रही है मीरा की तरह तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को फिर से ले चलता हूँ सेतु जी के साथ जोड़ना चाहूँगा तो अब पढ़ाई पूरी होने के बाद रियाज वगैरह पूरा होने के बाद आप प्रोफेशनली गाना कब से शुरू किया और कौन से चैनल पे या कौन सी जगह पे आपने प्रोफेशनली आपका शूट हुआ उसके बारे में बताइए जी ज़रूर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि संगीत से रिलेटेड है <laughs> अच्छा। <laughs> एक्चुअली जब मैं मेरी शादी जब नहीं हुई थी बिहार से हूँ मैं मैंने जी जी बताया हाँ। पटना में तो मुझे स्टेज शो नहीं करने दिया जाता था अच्छा अच्छा चूँकि मेरे फादर बोलते थे कि बोलते हैं कि मतलब बिहार में ऐसा और हम लोग राजपूत हैं तो पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि शादी कोई नहीं करेगा अगर मंच पे गाता मंच वो पे देख लिया तो अच्छे घर का लड़का इसको पसंद नहीं करेगा क्योंकि फिर भी लेकिन मेरी मदर हमेशा देखती थी कि मेरी आँखों में कि नहीं मुझे अच्छा लगता है तो बोला उन्होंने क्या मतलब इसको नहीं रोकी आप चूँकि ये आकाशवाणी रेडियो वगैरह में गाही रही है अच्छे अच्छे सांस्कृतिक स्टेज भी इसने कवर कर लिया और म्यूजिक टीचर एज अ म्यूज़िक टीचर सब कुछ कर रही है ये जैसा हम चाहते थे तो अब ये जैसा चाहती है इसको भी थोड़ा सा जी लेने दीजिए स्टेज शो भी इसके इसकी इच्छा है तो मेरे फादर इसके सख्त खिलाफ़ थे लेकिन फिर भी मैंने थोड़े बहुत थोड़े बहुत गिने चुने स्टेज शो मैंने बिहार में किया लेकिन मैं पूर्णतः यहाँ जब मुंबई आई शादी के बाद तो मैंने मतलब जिसको कहते हैं जी खोल के काम करना तो फिर मैंने स्टेज प्रोग्राम वगैरह स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स बहुत अच्छे से मैंने शुरू कर दिया अच्छा। जी जी तो पहला स्टूडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बताइए जी बिल्कुल <laughs> ऐसा था पटना से ही है शुरुआत हाँ। मैं मेरे को भजन गाने के लिए बुलाया गया था संस्कार चैनल पर अच्छा। वहाँ मैं गई तो मुझे माइक वगैरह पे गाने की उतनी मतलब हाँ, आइडिया हाँ, नहीं थी फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम तो मैंने वैसे जैसे होता है कि स्कूल वगैरह में बच्चों को जैसे बताते हैं ये करो वो करो तो मेरा वोकल पूरा ओपन था तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा पीछे जाकर गाइए और जैसे वायर रहेगा ये सबको टच नहीं करना है नहीं। ऐसे पकड़ना नहीं है वो, वो माइक नहीं है मैम स्टेज का बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल्स भी उन्होंने बताई सांस का सांस के बारे में नहीं। नहीं। बताया कि वोकल को बहुत ज़्यादा ओपन करके स्टूडियो में नहीं गाया जाता वो टेक्निक समझाया तो स्टूडियो से भी काफी कुछ मैंने सीखा जी तो बहुत अच्छा अनुभव रहा तो फिर कौन गीत रिकॉर्ड हुआ संस्कार धीरे-धीरे दे, मेरा रे मेरी नैना बांध पड़ी थोड़ा सुनाई उसका जरूर <laughs> <laughs> मेरा भाई का भजन है जी। आली रे मेरी नैनाबान पड़ी आली रे मेरी नैनाबान पड़ी नैनाबान पड़ी नैना बान पड़ी आली रे मेरी नैना बान पड़ी कब की ठाणी पंथ निहार कब की ठाणी पंथ निहारू अपने भवन खड़ी अपने भवन खड़ी आली रे मेरी नैना बहान पड़ी आली रे मेरी नैना चलिए बहुत ही सुंदर मीरा भजन आपने सुनाया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को आपकी आवाज़ सुनकर अच्छा लग रहा है बड़ा मीठा आवाज़ है आपका you, और बड़ा प्लीजेंट लग रहा था सुनते रहे ऐसे लग रहा है you, so <laughs> तो हमारे और से बहुत बहुत खुशियाँ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी तरह आपकी आवाज़ बनी रहे और लोग आपको सुनते रहें अन्य और भी अच्छे अच्छे जगह पर आपको गाने का मौका मिले तो एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं और स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते हैं इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है क्या आप अलग फील करते हैं दोनों में सर ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है जी क्योंकि स्टेज पर जो हम जो हम गाने रेडी करते हैं जो हमें ऑर्गेनाइजर्स बुलाते हैं कि आपको आना है तो कुछ शोज ऐसे होते हैं कि उनके हिसाब के गाने कुछ लिस्ट देते हैं वो तो उस हिसाब से हमको रेडी करके जाना होता है और कुछ ऐसे भी शोज होते हैं जहाँ पे शोज़ के पैटर्न बता दिए जाते हैं कि कुछ फोक चलेंगे सेतु जी कुछ हिंदी ओल्ड सॉन्ग चलेंगे कुछ नए लेटेस्ट चलेंगे ऐसा हर शो का पैटर्न होता है तो उस हिसाब से हमारा माइंड मेकअप रहता है सिर्फ गाने के लिए कि हम गाने को रिदम के साथ अच्छे से परफॉर्म करें और पब्लिक के सामने हमको नर्वसनेस वो चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए स्टेज का मेन मेन सर वही होता है अगर सुर आपका इधर उधर भी हो जाए तो वो कोई मायने नहीं रखता बस आपका लुकआउट जो स्टेज पर है वो बहुत फ्रैंक और स्मार्टली होना चाहिए पब्लिक के साथ आप बहुत अच्छे से मतलब आपका वो दिखना चाहिए कॉर्डिनेशन आई कॉन्टैक्ट पब्लिक के साथ बहुत अच्छा हो आपका वो चीज़ें होती है स्टेज परफॉर्मेंस चूँकि सुर के बारे में उतना कोई ध्यान नहीं देता अगर सिंगर पब्लिक के साथ बातें कर रही हैं लगातार दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चल रहा है तो उसको कहेंगे गुड परफॉर्मर अगर सूर इधर उधर थोड़ा बहुत गाने का चला भी गया तो इट्स ओके कोई उतना ध्यान भी नहीं देता है पब्लिक के साथ आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा चल रहा है सिंगर का नहीं, नहीं। तो यू आर अ गुड परफॉर्मर और स्टूडियो में क्या होती है सर कि एक एक बारिकियाँ एक एक सुर इधर उधर अगर हिला तो फिर गाना का कोई मतलब नहीं है प्रपर hmm. मतलब आपका गाने पर ही वो चीज़ें होनी चाहिए आपका प्रेजेंटेशन आपकी सांस एवरीथिंग मतलब वहाँ तो लोग आपको देख नहीं रहे सिर्फ आपकी आवाज़ सुन रहे हैं hmm. तो आवाज़ में ही सारी क्वालिटी चाहिए म्यूजिक डायरेक्टर को बिल्कुल जी ये डिफरेंसिस चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे स्टेज और स्टूडियो में अंतर हैं और स्टेज परफॉर्मेंस में जब आप जाते हैं तो किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है और स्टूडियो में किस तरह की तैयारी के लिए करके जाते हैं स्टूडियो में जैसा कि सर मैंने बताया कि सुर का बिल्कुल भी प्रॉपर जैसे गाने आपको म्यूज़िक डायरेक्टर बताते हैं उस हिसाब से अपना भी कुछ अगर आपको लगे कि इस गाने में मैं दे सकती हूँ तो हुँ, बताने में कोई शर्म नहीं हम बताते हैं मेलकल, मेलकल। कहीं भी जाते हैं कि सर इस चीज़ को अगर एक बार ऐसे गाकर देखते हैं अगर आपको पसंद आए तो अपनी भी हम रखते हैं उसमें बातें तो फिर ये होता है और स्टेज परफॉर्मेंस में आपने सर क्या पूछा स्टेज परफॉर्मेंस का भी स्टेज में और तैयारी कैसे करके जाते हैं किस तरह की जी तैयारी तैयारी की बात कर रहे हैं आप तो वो जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें प्रॉपर जो हमको गाना है बस उस पर हमारा फोकस है एक गाने को मतलब इतने अच्छे से गाओ कि मतलब वो पूरी लाइफ टाइम आपका आपके लिए लगे कि हाँ उसने कुछ गाया वो चीज़ें होती है वो एक गाने के लिए मतलब पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है एक गाने के पीछे सुर लय एवरी सब चीज़ें सही सही जी और स्टेज पे है कि हमारा लुक भी थोड़ा Importance जैसा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा ड्रेसअप पब्लिक के साथ हम स्मार्टली कैसे डील, डील कर रहे हैं या फिर पब्लिक पब्लिक को पब्ली का डिमांड भी आता है हमको ये गाना सुनना है सिंगर से तो कई बार हमको वो भी गाना पड़ता है मिल्कुं, मिल्कुं। तो, तो ऐसी भी चीजें होती है सर <laughs> <laughs> तैयारी तो दोनों तरफ पूरी अच्छी चाहिए बिल्कुल सर अगर तैयारी में थोड़ी भी कमी हुई तो पब्लिक खिंचाई करेंगे आपकी सही बात है <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया और मैं चाहूंगा की एकाध फिल्मी गीत जो आपको पसंद है वो सुनाइए हमारे श्रोताओं को ज़रूर लता <laughs> <laughs> जी का गाया हुआ अभी सावन का महीना भी चल रहा है बिल्कुल बिल्कुल तो एक गीत है मेरा बहुत ही पसंद का ऐसे तो लता जी के सारे गाने मेरे फेवरेट ही है लेकिन <laughs> एक गाना में मेरी कोशिश है <laughs> ओ सजना बरखा बहार आई रस की फुहार लाई आखियों में प्यार लाई ओ सजना बरखा बहार आई रस की फुहार लाई अखियों में प्यार लाइयो सजना तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा तुमको पुकारे मेरे मन का पपिहरा मीठी मीठी अग्नि में जले मोरा जिया जीरा सजना बरखा बहाराई रस की फुहार लाई आखियों में प्यार लाइयो थैंक यू चलिए सेतु जी काफ़ी अच्छा गीत आपने सुनाया लता मंगेशकर का और Thank मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपका ये गीत सुनकर थैंक यू सर। और आई आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि अब जिन जिन चीज़ों पे आपने परफॉर्म किया अलग अलग जगह पे आपने स्टेज परफॉर्म किया स्टूडियो रिकॉर्डिंग भी आपने किया तो सबसे ज़्यादा आपको जो खुशी है कहाँ परफॉर्म करके हुआ स्टूडियो <laughs> की बात कर रहे हैं सरिया स्टेज की दोनों में से कहीं भी जो ज़्यादा आपको सुख मिला हो <coughs> जी मैं एक बार नागपुर में गई थी बप्पी जी के साथ। अच्छा, अच्छा। अब तो वो नहीं आ, है अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर है वो और उनके म्यूजिक की क्या बात है तो उनके साथ में परफॉर्म कर रही थी तो वो मैं डरी हुई थी चूंकि वो बहुत बड़े हंसती हैं और मैं मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि फीमेल सिंगर में मैं अकेली हूँ कोई कोरस भी नहीं था सर अच्छा अच्छा <laughs> और दा के साथ एकदम से मुझे खड़े कर दिए और मैं उस समय मुझे लगता है मैं नई एक साल हुआ था मुंबई आए हुए बहुत ज़्यादा मैं मतलब मुंबई में नहीं गाई थी उस समय आ, आ, आ, आ। मुझे लगता है आठ दस ही शोज मैंने किए थे उस समय आ, लेकिन उतने बड़े कलाकार के साथ एक होती है कि हाँ मैं फिर भी मैंने हिम्मत रखी जो जितना मैंने सीखा है तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत आराम से कहा जब मैं गाने के लिए माइक ली तो मेरा हाथ सर कांप रहा था क्योंकि चूँकि बपीदा <laughs> मेरे बगल में खड़े थे और जब वो गाना शुरू किए तो आ, उनकी तो कुछ तो बात ही मतलब आ, अलग है वो अपना गा रहे हैं धुन में फिर मैं चुपचाप खड़ी थी क्योंकि वो बोलेंगे सीनियर हैं मेरे से तब तो मैं गाऊँगी मैं चुपचाप माइक ले खड़ी थी फिर अपना सोलो गाने के बाद उन्होंने डुअट गाना शुरू किया उन्होंने तो फिर मेरे को इशारा करके बोलते हैं सेतु चलो अगला अगला तुम शुरू करो लाइन सर उतने बड़ी हस हस्ती होकर मेरे को इतना आराम से उन्होंने कहा से तू ये दूसरा लाइन तू ले ले मुझे इतना सर अच्छा लगा हाँ। कि मतलब एक होता लगा ही नहीं सर कि उनके साथ मैं पहली बार मतलब मिली मैं हाँ। और मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया जब ऐसे लोग आपको बहुत ईजिली बहुत प्यार से बात करते हैं आपके साथ तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़, बढ़ जाता है तो मैं मैंने फिर फाड़ के गाया अच्छे से गाया तो वो मेरा एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा था और बप्पी दा के साथ मैंने काम किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर उनका आशीर्वाद मिला उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा गाती हो बहुत आगे जाओगी तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा।, अच्छा था मेरे लिए बहुत अच्छा था सर चलिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया बपीदा का और आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि बपीदा के गाने हम लोग रेडियो पर चलाते रहते हैं तो उन्हें उनकी आवाज़ से उनको वाकिफ़ है वो तो चलिए मैं चाहूँगा कि कौन सा गीत था जो आपने बपी रात परफॉर्म किया उनके फिल्म के बहुत सारे गाने हैं ये प्रियंका चोपड़ा जी थी जो वो गाना था उनका बहुत सारे गाने हैं सर उलाला से लेकर याराना के गाने याद आ रहा है यार बिना चैन कहाँ रहे। जितने भी उनके अच्छे अच्छे गाने हैं जुम्मा गिरा दे ये भी गाना है उनका ही है तो इस तरह के गए गाने वो बैंड था पूरा अच्छा, म्यूजिक बैंड, बैंड के साथ में। और जब मेरा आ रहा था तो मैं उनके इजाजत के बगैर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे, कैसे गाऊँ जब उन्होंने कहा कि सेतु तू, तू इस, इसके बाद फीमेल तू कर उठा उठाना तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं उनके साथ पहली बार सर मिली हूँ एक होता है कि ग्रीन रूम में हम लोग बात कर लेते तो थोड़ी मैं हल्की हो जाती डायरेक्ट स्टेज पर मुझे उनके साथ चढ़ाया गया तो फिर भी उन्होंने इतना कम्फर्टेबली बिहेव किया मेरे साथ कहते हैं कि जब पेड़ में फल होता है वो इतना ही झुका रहता थी बात सच्चे सर उनके अंदर इतनी क्वालिटी थी और उन्होंने इतने आराम से मेरे से बात की बिल्कुल तो उनको नमन है सर चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और जाते जाते मैं चाहूँगा कि हमारी श्रोताओं को शेतु जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जी लोगों को ये संदेश देना चाहूंगी कि लाइफ में सबसे पहली बात है कि हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी करना चाहे वो सिर्फ प्रोफेशन की ही बात नहीं है मैंने भी बहुत खुद को गले को बहुत तराशा है डांट भी सुनी हूँ गुरु सर गुरुजी जी से मैडम लोग से भी डांट सुनी हूं बट उन लोगों ने इसलिए मुझे डांटा क्योंकि वो लोग बोलते थे कि तुम्हारे में क्वालिटी है और जितना तुमको करना चाहिए वो क्यों नहीं कर रही हो तुम चूँकि मेरा सर स्पोर्ट्स में भी थोड़ी मेरी रुचि थी मैं खेलने चली जाती थी बैडमिंटन कॉलेज में तो बोलते थे कि इसमें रियाज़ कम लग रहा है वैसा क्योंकि मैंने मैम बहुत रियाज़ किया है मैंने अभी खेलने गई थी क्या तुम बोले मैम मुझे बैडमिंटन पसंद है या तो तुम बैडमिंटन ही खेल लो या तुम गाना ही गा लो तो ऐसे ऐसे करके ये बहुत खुशी की बात है कि अगर तो ऐसे लोग अगर तो आपको अच्छी डांट देने वाले लोग अगर लाइफ में हैं तो ये बड़े मुझे लगता है खुशकिस्मती की बात है सर तो मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगी आपने मुझसे पूछा है तो मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि उस लायक नहीं हूँ लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मुझे बोलना है कि कभी भी जल्दबाजी ना करें कभी भी ना करें लाइफ में धैर्यता रखें बड़े बुजुर्गों का और गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहें परमात्मा को याद करते रहें और मेहनत करते रहें मेहनत से कभी भी हार नहीं मानना चाहिए कि हम एक बार नहीं मिली सफलता तो बैठ गए दो बार नहीं मिली आज ही मुरली में मैं सुन रही थी कि बीस बार ए, उनका वो किसी एग्जाम्पल दे रही थी किसी प्लेयर्स का रेस में वो बीस बार सफल नहीं सफल हुए इक्कीसवीं बार उन्होंने मतलब भारत मिला जी, काफी अच्छी बात है आपने बताया बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया हार्डवर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है आप मेहनत करते जाए मेहनत करते जाए और पेशेंट रखे थोड़ा धैर्य रखे धीरज रखे ताकि आपका जो है सुख भरे दिन आते हैं धीरज धर मनवा धीरज धर तेरे सुख के दिन आएंगे इसीलिए कहा गया तो बहुत ही खूबसूरत संदेश आपने दिया है चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने सेतु जी को सुना और आशा करूँगा उनके गाने और उनकी अनुभव को सुनकर आपको भी मोटिवेशन मिल रहा होगा कि हमें भी किसी तरह इस तरह के परफॉर्मेंस को करने के लिए हमें किस तरह से मेहनत करनी तो इन्हीं शुभ के साथ फिर से एक बार सेतु जी का बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं करते हैं इन जनता के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन पर जी हां बातें मुलाकातें चलिए मित्रों आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ ढेर सारी खुशियों के साथ सलाम नमस्ते हवा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मस्कर रहो हुए है दाता तेरी याद में बिन माँगे सब कुछ है पाया क्या मांगू फरियाद में हम तो सदा महफूज है, हुए हैं दाता तेरी याद में बिन मांगे सब कुछ है पाया क्या मांगू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 सब है बाद में हम तो सदा में फूज हो गए हैं भगवंत तेरी याद में तू ही सबसे पहले दिल में बाकी सब है बाद में हम तो सदा में फूज हो गए हैं भगवंतरे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 सबका तराशे तुमने दिए है हर एक खूबे मुझको आशीर्वाद में हम तो सदा महफूज हुए हैं साहेब तेरे तो सदा मैं फुज हैं साहिब ते बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के